यो ब्रह्माणं विदा पूर्वं यो वै वेदांस प्रहृणति तस्म तंग देंत्मुद्धि प्रकाशम मुम क्षुर्णमह प्रपदे अखंडमंडलाकार यदंग दर्शिंग यम श्रीगुरव नमः अज्ञानतिरांधनशलाकयाक्षुन्मीता येन तस्म श्रीगुर्व नम केवलं परमशुभद्ञानमूर्तिंद्वातीत गगन सदृश तत्वशादिल्यम एक नि विमलमचल सर्वधसाक्षिभूत भावातीतगुणरि तं सद्गु तं तंग नमा सहनावतु सहनौभुन सह वीर कर्वा ते वहे तेजस्वीधस्तु माँ विषा वह ओम शांति शांति शांति हरि ओम परम पूज्य पा श्रीमद स्वामी शांतात्मान जी महाराज उपस्थित भक्त मंडली अभी अभी महाराज जी कह रहे थे निर्विकार निर्विकारानंद जी निर्विकल्प निर्विकल्पानंद निर्विकल्पान जी महाराज नहीं आ सके लेकिन उनके बदले सभी कल्पानंद जी आ गए <laughs> अभी उपनिषद के बारे में तीन दिनों तक चर्चा करनी है तीन दिनों तक ठाकुर महा स्वामी जी के संबंध में चिंतन हुआ बहुत ही अच्छा लगा और विशेषकर कल भक्त सम्मेलन हुआ उसमें बहुत भक्त आए दिन भर का कार्यक्रम रहा उसमें मानो आनंद की पराकाष्ठा थी बहुत ही आनंद हुआ अब अगले आज से लेकर तीन दिनों तक हम लोग उपनिषद के संबंध में चिंतन करेंगे बीच-बीच में आप अच्छा जहा प्रसंग के क्रम में जहा जो प्रसंग आएगा बताऊंगा तो उपनिषद जो उपनिषद मैंने सेलेक्ट किया है वो है कठोपनिषद कठोपनिषद क्यों स्वामी विवेकानंद जी को यह उपनिषद बहुत ही प्रिय था इसीलिए मैंने जब महाराज जी ने कहा उपनिषद के संबंध में बोलना है तो मैंने कहा ठीक है कठोपनिषद के संबंध में बोलूँगा मैं विद्वान नहीं हूँ महाराज जी ने कहा पंडित हैं संस्कृत जानते हैं संस्कृत सब लोग स्कूल में पढ़े पढ़ते हैं वैसे मैं भी पढ़ा हूँ उसके बाद वेलोरमठ में ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र में शास्त्र पढ़ाया जाता है सबको सामान्य रूप से मैं भी सामान्य रूप से पढ़ा हूं फिर भी ठाकुर जी जितना बोलवाएंगे उतना बोलूंगा उपनिषद ग्रंथ प्रारम्भ करने के पहले थोड़ी सी भूमिका की आवश्यकता होती है इसीलिए भूमिका स्वरूप में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा कल मैंने एक प्रश्न के उत्तर में चार पुरुषार्थ की बात बताई थी चार पुरुषार्थ माने प्रयोजन मानव जीवन की आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं अर्थ माने यहां अर्थ का मीनिंग है प्रयोजन। यहाँ अर्थ रुपया पैसा नहीं है वित्त नहीं है संपत्ति नहीं है यहां है अर्थ का मीनिंग प्रयोजन। पुरुषार्थ मीन्स पुरुषस्य से प्रयोजनम मनुष्य की आवश्यकताएं मूल आवश्यकता चार तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के, के बारे में मैंने बताया था जो चार आवश्यकताएं हैं धर्म हमारे जीवन में चाहिए और धर्म की सहायता से अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करें तो प्रा जो है जिसको प्राप्त करना है वह है अर्थकाम और मोक्ष और जिसके साह सहारे जिसकी सहायता से यदि प्राप्त करेंगे वह है धर्म धर्म हुआ साधन और अर्थकाम मोक्ष है साध्य दो कैटेगरी। तो और साध्य में भी मैंने कहा कि अर्थकाम एक कैटेगरी तो है उसको अभ्युदय कहते हैं और मोक्ष जो है निश्रेयस मुक्ति है तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति धर्म के माध्यम से करनी है क्यों करनी है धर्म की क्या आवश्यकता है बताता हूं पशु कोई कुछ भी करता है तो दो कारणों से करता है या तो उसको कोई लोभ दिखाइए या भय दिखाइए एक पशु को ले जाना है कहीं उसको घास दिखा करके आप ले जा सकते हैं घास दिखाते रहिए आपको पीछे पीछे आता रहेगा या डंडे से मार करके ले जा सकते हैं तो पशु लोभवश या भयवश कुछ करता है यदि मनुष्य भी यदि लोभवश और भयवश कुछ करे तो वह पशु तुल्य होता है पशु हो गया पशु और मनुष्य में अंतर नहीं रहेगा हम लोग भी यदि लोभ के कारण कोई लोभ दिखाया तो हम कर दिए उचित तो हो या अनुचित हो अधिक अधिक काम क्षेत्र में लोभ के कारण लोग अनुचित ही करते हैं और डर के कारण ही कोई कुछ करने का अन्याय करने के लिए कह रहा है हम हिंचक रहे हैं तो डर दिखाता है कर देते हैं अनुचित तो आप देखेंगे अधिकांश मानवों के जीवन में यह लोभ और भय कार्य करता है और इसी के कारण मनुष्य अनुचित कार्य करता है जब तक हम लोग लोभ और भय के वसीबूत रहेंगे तब तक हमारा जीवन पशु का जीवन है पशु में यही प्रेरणा है लोभ और भय बोलते आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी धर्मो ही तेषा अदिको विशेषो धर्मे ही ना पशु भी आहार निद्रा भोजन करना सोना भय मैथुनंच डरना और संतान उत्पन्न करना यह पशु में भी है मनुष्य में भी है कॉमन है तो अंतर तो है नहीं अंतर है केवल धर्म धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग करता है यदि धर्म नहीं है धर्म में नहीं ना पशु भी समाना धर्म यदि नहीं रहे हमारे जीवन में तब हम पशु के सदृश हो जाएंगे लोह और भय के बसीभूत होकर के अनुचित कार्य करेंगे इसीलिए मनुष्य यदि बनना है अनुचित कार्य से बचना है जीवन को दिव्य बनाना है तो धर्म की आवश्यकता है धर्म का प्रयोजन यहीं पर है जब हमारे जीवन में धर्म आएगा तब हम लोभ और भय के कारण अनुचित कार्य नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे धर्म हमें कर्तव्य बुद्धि देता है धर्म है क्या कर्तव्य बुद्धि हमारे अंदर देता है क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है So, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान धर्म के द्वारा प्राप्त होता है तब हम भय और लोभ के कारण कोई कार्य नहीं करेंगे कर्तव्य समझकर करेंगे यह करने योग्य कार्य है इसलिए कर रहे हैं यह करने योग्य कार्य नहीं है इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं तो धर्म की प्रयोजनता यहीं पर है गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो हो तो, इसीलिए कौन कार्य करना चाहिए और कौन कार्य नहीं करना चाहिए इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है तो धर्म का ज्ञान हमें कहां से होता है शास्त्र से धर्म है क्या जो कर्तव्य का ज्ञान कराए वही धर्म है कर्तव्य का ज्ञान हमको शास्त्र से मिलता है गुरुजनों के वचनों से मिलता है उसको आप तो वाक्य वे कहते हैं गुरुजनों के वचन वो भी शास्त्र है गुरु का जो वचन है वह शास्त्र है वह भरवल है और पुस्तक में लिखित है रिटेन है इतना ही अंतर है लेकिन गुरु का वचन शास्त्र है संत महात्माओं का वचन शास्त्र है क्योंकि हमको धर्म का ज्ञान कराता है तो धर्म की आवश्यकता है धर्म की सहायता से हम लोग अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे यदि धर्म को छोड़ करके जैसे भी हो ऐन केन यदि अर्थ काम की प्राप्ति करने लगे लोभ बस तब तो मनुष्य नहीं रह पाएंगे हमारा आचरण गलत हो जाएगा हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे इसलिए धर्म की सहायता लेकर के शास्त्र में जो कार्य उचित बताया गया है उसको करना है जो अनुचित बताया गया है उसको नहीं करना है इसका पालन करते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है इसकी भी आवश्यकता है क्योंकि शरीर धारण किए हैं तो शरीर के भरण पोषण के लिए और इसी शरीर की सहायता से मुक्ति भी प्राप्ति होगी इसीलिए शरीर की रक्षा आवश्यक है शरीर माध्य खल धर्म साधनम शरीर ही धर्म साधन धर्म का साधन है इंस्ट्रूमेंट है धर्म का यहाँ धर्म का मतलब मुक्ति मुक्ति का साधन है शरीर ही है तो शरीर की रक्षा इसका भरण पोषण जरूरी है इसीलिए अर्थ काम की भी आवश्यकता है लेकिन धर्म पर आधारित अर्थ और काम की प्राप्ति हो और फिर धर्म की सहायता से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है गुरु ने बता दिया तुम ऐसे करोगे इस तरह जब करोगे इस तरह ध्यान करोगे इस तरह अपना जीवन बिताओगे तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या करना है वही बता रहे हैं करनी है हमारा क्या है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होगी वही बता रहे हैं इसलिए धर्म है फिर सांसारिक में भोजन वस्त्र आवास की प्राप्ति करनी है और भी कुछ आवश्यकता है मन उसकी प्राप्ति करनी है तो उचित रूप से कैसे करें वह भी शास्त्र बताते हैं तो धर्म की सहायता से अर्थ काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति हमें करनी है यही धर्म की आवश्यकता है मनुष्य जीवन में हमारे जितने भी शास्त्र हैं मूल ग्रंथ हमारे हैं वेद उसके बाद पुराण है इतिहास है इतिहास के अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है दोनों को इतिहास कहते हैं रामायण और महाभारत में ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसीलिए इतिहास है। पुराण में मिक्सचर है कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं कुछ काल्पनिक घटनाएं तो घटनाओं के माध्यम से जो वेद के जो सिद्धांत हैं वेद प्रतिपादित जो धर्म है उसी का विस्तार पुराण में किया गया है इतिहास माने रामायण और महाभारत में किया गया है तो वेद कहें पुराण कहें इतिहास कहें सब में विषय यही चार हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार ही विषय हैं मान मनुष्य जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं इसी पुरुषार्थ के बारे में हमको हर धर्म ग्रंथ में वर्णन मिलता है कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से वेद में भी लेंगे तो यही है महाभारत में पढ़ेंगे तो यही धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में बताया गया रामायण पढ़ें उसमें भी मिलेगा पुराण पढ़ें यही मिलेगा बाद में क्या हुआ इन चारों विषयों को अलग करके एक एक ग्रंथ की रचना हुई उसके पहले एक ही ग्रंथ में चारों विषय रहते थे लेकिन जब सूत्र युग आया तो सूत्र युग में क्या स्पेशलाइजेशन हो गया एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक ग्रंथ लिखना तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को अलग अलग रूप में अलग अलग ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया जिस ग्रंथ में धर्म का प्रतिपादन हुआ उसको बोला गया धर्मशास्त्र, जिसमें अर्थ का प्रतिपादन हुआ अर्थशास्त्र जिसमें काम का प्रतिपादन हुआ वह हुआ कामशास्त्र, शास्त्र और जिसमें मोक्ष का प्रतिपादन हुआ वह हुआ मोक्षशास्त्र धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति आदि पराशर स्मृति याज्ञवल स्मृति बहुत सारी स्मृतियाँ हैं जिसमें धर्म के काप्रतिपादन है क्या करना है क्या नहीं करना है गृहस्थ का क्या कर्तव्य है ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है सन्यासी का क्या कर्तव्य है राजा का क्या कर्तव्य है उसमें कर्तव्य के बारे में प्रतिपादन किया गया धर्मशास्त्र में क्या करना चाहिए फिर अर्थशास्त्र में अर्थ के बारे अर्थ बहुत भाष्ट सब्जेक्ट है इस संसार की जितनी संपत्तियाँ हैं उसकी प्राप्ति कैसे होगी क्या होगा तो उसके बारे में विस्तार से है कामशास्त्र अर्थशास्त्र कौटिल्य का धर्मशास्त्र मनुष्य स्मृति आदि कई ऋषियों ने लिखा है कामशास्त्र वात्सायन का और मोक्ष शास्त्र है वादरायन का वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र नामक मोक्ष शास्त्र की रचना की तो ब्रह्मसूत्र है मोक्षशास्त्र यह है अलग एक एक विषय को लेकर के एक एक ग्रंथ की रचना हुई अब है मोक्षशास्त्र के अंतर्गत केवल वेद वादरायन जी रचित ब्रह्मसूत्र ही नहीं आता है महाभारत के अंतर्गत जो गीता ग्रंथ है वह मोक्ष शास्त्र है उसमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी उसका क्या उपाय है चार योग है ये सारे बातों का वर्णन हमको गीता में मिलता है इसलिए गीता यद्यपि महाभारत के अंतर्गत है महाभारत में चारों विषयों का वर्णन है लेकिन महाभारत के अंतर्गत जो गीता है उसमें मुक्ति के बारे में वर्णन इसीलिए गीता को मोक्ष शास्त्र कहते हैं तो गीता मोक्षशास्त्र है फिर वेद में वेद में भी चारों विषयों का प्रतिपादन है लेकिन वेद का जो उपनिषद भाग है उसमें मुक्ति के बारे में कैसे मुक्ति होगी उसके क्या साधन है इसके बारे में बताया गया इसीलिए उपनिषद भी मोक्षशास्त्र है तो मोक्ष शास्त्र वेद में है उपनिषद महाभारत में है गीता और सूत्र साहित्य में है ब्रह्मसूत्र इस सूत्र फॉर्म में है अर्थशास्त्र जो सूत्र फॉर्म में है फिर ब्रह्मसूत्र भी सूत्र फॉर्म में है इसलिए इस सूत्र साहित्य इसको कहा गया है तो ये तीनों ग्रंथ एक श्रुति से आया उपनिषद इसलिए उसको बोलते हैं श्रुति प्रस्थान ठीक है और ये हमारा ब्रह्मसूत्र उसको बोलते हैं न्याय न्याय प्रस्थान बोलते हैं तो इस तरह से तीन ग्रंथ उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों में मुक्ति कैसे साधित होगी इसका प्रतिपादन हो गया है इसलिए तीनों मोक्ष शास्त्र हैं लेकिन चूंकि वेद में उपनिषद हैं इसलिए उपनिषद का महत्व सबसे अधिक है गीता उपनिषदों का सा सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना तो जितने उपनिषद में जो कुछ बातें बताई गई है उसका मानो सार संक्षेप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दिया और वही बातें उपनिषद में जो बातें बताई गई है उसी को लॉजिकली युक्ति युक्त रूप में भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है तो वह ब्रह्मसूत्र कठिन है साधारण लोगों के लिए समझने उसकी व्याख्या चाहिए उसका भाष्य चाहिए तभी समझ पाएंगे साधारण लोगों के लिए उतना समझना मुश्किल है लेकिन है तीनों मोक्षशास्त्र अभी हम लोग यहाँ जो चर्चा करेंगे यह कठोपनिषद कठोपनिषद उपनिषद है इसीलिए यह मोक्षशास्त्र है समझना चाहिए कहाँ इस कठोपनिषद का स्थान है इसको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता में इस उपनिषद का कहाँ स्थान है इन सारे बातों को आपको बताई अब है क्या उपनिषद वेद में है तो ठीक हो गया लेकिन वेद में कहाँ है किस अवस्था में है इसीलिए वेद के संबंध में संक्षेप में बताऊँगा आप लोग तो जानते होंगे फिर भी संक्षेप में यही है कि चार हमारे वेद हैं ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर वेदों के चार भाग हैं मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। चार भाग हैं। मंत्र भाग में क्या है देवता विषयक मंत्र हैं देव स्तुति विषयक मंत्र है देव का आह्वान विषयक मंत्र है जिसका प्रयोग यज्ञों में किया जाता है फिर ब्राह्मण भाग है उसमें यज्ञ कैसे करें वेदिक की रचना कैसे होगी यज्ञ का अनुष्ठान कैसे होगा इन सब बातों के बारे में विस्तार से वहाँ वर्णन है ब्राह्मण भाग में तो यज्ञ का संपादन इसके लिए जितनी सारक जितना ज्ञान चाहिए वो सब दिया गया है ब्राह्मण भाग में और आरण्यक भाग में उपासना का वर्णन है अब बोलेंगे उपासना और यज्ञ में क्या अंतर है यज्ञ भी तो देव पूजा है यज्ञ में देवताओं की पूजा आहूति देखते हैं देवता को उद्देश्य करके तो एक तरह से वो भी पूजा है लेकिन आरण्यक भाग में जो उपासना का वर्णन है उस देव पूजा और यज्ञ में थोड़ा सा अंतर है यज्ञ के लिए बाहरी द्रव्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है आहुति जिस चीज की उसमें देंगे लेकिन आरण्यक में जो उपासना का विधान है वह मानसिक होता है उसमें बाहरी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है जब तक लोग गृहस्थ हैं उनके पास द्रव्य साधन उपलब्ध हैं तब तक यज्ञ करेंगे आहुति तो देंगे यजमान बहुत सारे अर्थ चाहिए उसमें पैसा भी चाहिए कई तरह के यज्ञ हैं बहुत खर्च होते हैं तो यदि गृहस्थ है उनके पास धन संपत्ति है तो यज्ञ का संपादन कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो आश्रम की व्यवस्था थी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास जब गृहस्थ आश्रम को पार करके जंगल में चले गए वानप्रस्थ आश्रम बिता रहे हैं उस समय तो उनके पास द्रव्य सामग्री नहीं है धन सम्पत्ति भी नहीं है तो पूजा कैसे करेंगे मानसिक पूजा करेंगे उसमें बाहरी द्रव्यों की आवश्यकता नहीं होती है वो मानसिक पूजा को ही साधारणतः उपासना का अर्थ में लेते थे तो भी उपासना है और अंत में है मंत्र भाग ब्राह्मण भाग आरण्यक और उपनिषद भाग उपनिषद में है ज्ञान की बात बताए गए आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान जिसके द्वारा हमारे स्वरूप की उपलब्धि होती है वह है निश्रेयस मोक्ष उसके पहले आरण्यक और ब्राह्मण में यज्ञ का यज्ञ करें या उपासना करें उससे मुक्ति नहीं होती है कैसे होती है क्यों क्या होती है उससे उससे क्या होगा आपकी चित्त शुद्धि हो सकती है आपका मन एकाग्र हो सकता है आपको पितृलोग स्वर्ग लोग की प्राप्ति हो सकती है लेकिन मुक्ति नहीं होगी मुक्ति के लिए क्या चाहिए ज्ञान चाहिए ठाकुर श्री राम कृष्ण देव ने कहा कि तुम उपासना करो भक्ति करो उससे भी मुक्ति मिलेगी कैसे मिलेगी उन्होंने कहा कि ईश्वर कृपा करके तुम्हें ज्ञान दे देंगे लेकिन ज्ञान तो चाहिए ईश्वर प्रार्थना करेंगे कि मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु मुक्ति चाहिए हमको स्वर्ग नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुक्ति चाहिए तो ईश्वर उपासना करने के बाद ईश्वर प्रसन्न होकर के मुक्ति दे देंगे तुमको ज्ञान दे देंगे लेकिन ज्ञान की आवश्यकता तो है तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है क्योंकि जब तक स्वरूप उपलब्धि नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी और स्वरूप उपलब्धि ज्ञान के द्वारा होते व्रत परिपालय अथवा दानम कुरुते गंगा सागर ग्ञान विहीन सर्व अने न मुक्ति नवती जन्म शतना कुछ भी करें जितना व्रत उपवास करें मुक्ति नहीं होगी जब तक ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान हमें कहा मिलता है उपनिषद में उपनिषद को वेदांत कहा गया वेद का अंत यह अंत का दो मीनिंग है दो अर्थ है लास्ट पोर्शन और एसेंस सार भाग को भी अंत कहते हैं कंक्लूजन निष्कर्ष इसको भी अंत बोलते हैं तो या तो लास्ट पोर्सन कहिए सारे उपनिषद वेद के लास्ट में नहीं है कोई बीच में भी है कोई मंत्र भाग में भी है ब्राह्मण में भी है इसीलिए लास्ट पोर्शन में नहीं है जब जगह लेकिन फिर भी वेद का एसेंस जो परम पुरुषार्थ है अंतिम पुरुषार्थ है मुक्ति मुक्ति को साधित करने का जो ज्ञान है उस ज्ञान का वर्णन उपनिषद में है इसीलिए उपनिषद वेद का एसेंस है निष्कर्ष है इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं मोक्ष शास्त्र है इसलिए गीता भी वेदांत है ब्रह्मशूत्र भी वेदांत है तो इस तरह से उपनिषद मुक्ति प्रदान करता है ज्ञान के द्वारा अब मुक्ति क्या है कल एक प्रश्न था मुक्ति के बारे में मुक्ति क्या है मैंने उत्तर दिया था मुक्ति है अज्ञान से निवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान का नाश होता है तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो दुख है हमारे जीवन में उसका नाश ऑटोमेटिक हो जाता है अलग से नाश करने की आवश्यकता नहीं होती है आप याद रखिए कि हमारे जीवन में जो भी दुख है उस दुख का कारण हम संसार में खोजते हैं अमुक व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख है अमुक सामग्री अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है इसीलिए हम दुखी हैं दवाई समय पर नहीं मिली ऐसा हो गया कोई साधन समय पर उपलब्ध नहीं हुआ इसीलिए हम दुख में पड़ गए लेकिन दुख का कारण यह सब मूल कारण नहीं है मूल कारण है दुख का अज्ञान और अज्ञान के कारण ही हम लोग संसार में फंसे हुए हैं और दुख का दोष दूसरों के ऊपर मर रहे हैं दोष हमारा ही है हम अज्ञान में क्यों है सौखात सलीले डूब मरी श्यामा एक गान है बंगला में कुआं हमने खुद खोद करके उस कुआं में हम लोग गिर करके डूब गए डूब करके मर गए तो कुआं खोदा हुआ हमारा ही है हमने ही कुआं खोदा और उस कुआं में गिर गए अज्ञान में जाने के लिए अज्ञान में पढ़ने के लिए किसने आपको कहा था आप तो खुद अज्ञान में पढ़ गए और जब अज्ञान में आ गए तो ट्रैप में आ गए और जब कोई व्यक्ति ट्रैप में आ जाता है असहाय होता है तो आस के सब लोग दुख देते हैं कि नहीं यदि आप बलवान हैं ट्रैप में नहीं है तो कोई दुख नहीं दे सकता है तो ट्रैप में आने के कारण बाकी बाहरी वस्तु हो व्यक्ति हो जो कुछ भी हो माध्यम बनता है हमारे दुख का लेकिन वह केवल माध्यम है दुख का कारण नहीं दुख का मूल कारण अज्ञान है तो मुक्ति से क्या होता है अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान का नाश होने से दुख का नाश होता है इसीलिए कितने लोग पूछते हैं मुक्ति होने से क्या भगवान का दर्शन होने से क्या होगा मां शारदा देवी कहती है कि उससे हमारे माथा के सर के ऊपर दो सिंह उगाएगा क्या तो कुछ नहीं होगा बाहर से देखने से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे लेकिन भीतर से परिवर्तन हो जाता है तो दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति तो अज्ञान की निवृत्ति से दुख की निवृत्ति हो गई जीवन से दुख चला जाएगा यंग लब्द्वाचाप रंग लावंग ना अधिक अंग तो जिसको प्राप्त करके उससे बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं है और यशिन स्थिति न दुख है न गुरु ना भी विचार लेते जिसमें जिस अवस्था में अवस्थित हो जाए बड़ा सा बड़ा दुख यदि आए हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है वो अवस्था है ज्ञान की अवस्था तो ज्ञान में अवस्थित रहेंगे तो अज्ञान जाएगा ज्ञान के कारण जो दुख है वह जाएगा लेकिन आप लोग सब लोग सोचते हैं कि और कुछ मिलेगा कि नहीं अज्ञान का तो नाश हो गया ये तो निगेटिव लेकिन और कुछ मिलेगा कि नहीं बोलो मिलेगा दुख निवृत्ति आनंद अवापति तो, तो आनंद सुख सुख मान सांसारिक सुख नहीं कौन सुख आत्म सुख आत्म तृप्ति आत्मतृप समान आत्मतृप्त हो जाता है आत्मा का जो आनंद है आत्मा का क्या स्वरूप है सत चित आनंद है ही ना सचिदानंद स्वरूप आत्मा या ब्रह्म जो कहिए तो सत स्वरूप जिनका कभी नाश नहीं हो नित्य हो परमानेंट हो वो है सत चित का मतलब जो ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है निरानंद नहीं है आत्मा के अंदर भगवान श्री राम लास्ट में तो बीमारी भी, भी हो गई थी लेकिन सदा आनंद में रहते थे शरीर समझे मैं तो आनंद में हूँ दुख है शरीर में आत्मा में दुख है नहीं है तो आनंद की प्राप्ति होती है वह कैसा आनंद है समझाया नहीं जा सकता है उपनिषद में इसका वर्णन है ग्रेड किया गया है इस संसार में एक युवा व्यक्ति हो स्वास्थ्य उसके पास हो संसार की शामक समस्त संसार की संपत्ति उसके पास आ जाए सारे भोग उपलब्ध हो जाए उसका जो सुख होगा वह यूनिट मान करके फिर उससे देवता का सुख कितना है ब्रह्मा का सुख कितना है गंधर्व का सुख कितना है ऐसा करके कंपेयर करते करते करते करते ले गए लास्ट में बोलते हैं जो जो आत्मानुभूति जो ब्रह्म का पुरुष है उसका आनंद वो उस सबसे बड़ा है तो उसकी कोई तुलना नहीं है वो आनंद है कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं हम लोग बहुत कुछ सोचेंगे संसारिक जो सुख है उससे के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन अनुमान नहीं लग सकता है ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जब कोई एक बार ईश्वरीय सुख का आनंद पा लेता है किसी भी तरह हो फिर संसारिक सुख अलोना लगता है अलोना मने तुच्छ लगता है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है अब संसारिक सुख उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है टेम्ट उसको हो ही नहीं तो परमानंद की प्राप्ति होती है इस मुक्ति के द्वारा निःश्रेयस के द्वारा यही प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है जब यह हमारे जीवन का लक्ष्य है इसीलिए उपनिषद को पढ़ने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता उपनिषद पढ़ने की ये सारी बातें समझ नहीं होगी तब समझेंगे कि उपनिषद का कितना महत्व है गीता का कितना महत्व है उसे तो गीता बहुत लोग पढ़ते हैं चैंटिंग भी कर लेते हैं आवृत्ति भी कर लेते हैं लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है गीता का गीता उपनिषद का सार है जो हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करा सकता है चैंटिंग करने से केवल नहीं होगा एक बार स्वामी भूतिशन महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज बहुत लोग तो गीता चैंटिंग करते हैं मीनिंग कुछ समझते नहीं वैसे चैंटिंग सब कर रहे हैं पढ़ लेते हैं क्या मीनिंग है मीनिंग ही नहीं समझते हैं फिर उसको उसका तात्पर्य महत्व तो समझना तो अलग बात है तो महाराज जी ने तो बोला कि जैसा चैंटिंग करते हैं उससे कुछ लाभ होगा कि नहीं महाराज जी ने कहा कि लाभ तो कुछ होगा मीनिंग नहीं भी समझने से कुछ लाभ होगा क्या लाभ कम से कम उसको उसके मन में यह तो है कि अच्छा काम कर रहा हूं तो यद जो अच्छा काम कर रहा हूं उसका लाभ थोड़ा मिल जाएगा लेकिन गीता का जो परम लाभ है वह लाभ तभी होगा जब हम गीता के अर्थ को समझें तात्पर्य को समझें और जीवन में उसका प्रयोग करें तभी गीता का लाभ होगा और उपनिषद की प्रयोजनता यही है अब है क्या थोड़ा अर्थ काम जो है इसके बारे में बताऊं तब मोक्ष का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा एक तो अभी तो बताया आनंद की प्राप्ति होगी ठीक है अर्थ काम का मतलब है कि सांसारिक सुख एक शब्द में कहिए अर्थ से हो हमारी इच्छाएं की पूर्ति करने से हो जो कि हो सांसारिक सुख सांसारिक सुख का अर्थ होता है केवल पृथ्वी पर ही नहीं जितने चौदह भुवन हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं जिस किसी भी लोक पर जो कुछ भी सुख है सब संसारिक सुख के अंतर्गत आता है हम लोग इस पृथ्वी लोक पर हैं, मनुष्य शरीर में हैं और दूसरे भी प्राणी हैं। दूसरे प्राणियों की बात अभी छोड़ दें, मनुष्य की बात लें। तो हम लोग सब लोग अपने जीवन में सुख की खोज करते हैं साधनों को की खोज करते हैं इसीलिए हमारे जा जीवन में पुत्रेश ना द्वारा विद्य लोकेशन बहुत तरह की ऐसाएं आती हैं ऐसनाएं माने डिजायर्स पुत्र की प्राप्ति करना संतान प्राप्ति करना की प्राप्ति करना चाहते हैं वित्त की प्राप्ति करना चाहते हैं विवाह करते हैं यश की प्राप्ति करना चाहते हैं ये सब प्राप्ति करना चाहते हैं क्यों सुख चाहते हैं यह सुख सांसारिक सुख है, है कि नहीं तो कुछ भी हम चाहते हैं सांसारिक सुख के लिए लेकिन उसमें प्रॉब्लम है क्या चाहने से तो सब कुछ होता नहीं हम लोग कोशिश बहुत करते हैं बहुत कोशिश करने पर कुछ सुख के साधन हमको मिलते हैं अधिकांश क्षेत्र में असफलता ही प्राप्त होती है सुख के साधन सबको मिलते हैं क्या गरीब आदमी है उसको कहाँ से मिले धनी धनिक आदमी को अच्छा ठीक कुछ मिल भी जाते हैं तो बहुत प्रयत्न करने पर सारे सुख के साधन मिलना संभव नहीं है कुछ सुख के साधन मिल गए लेकिन सुख के साधन मिलने पर भी प्योर सुख संसार में नहीं है सुख के साथ दुख मिश्रित है सुख के जब जुटाएंगे उसके साथ साथ दुख के साधन भी आएंगे कुछ शत्रु भी बनेंगे आपके पीछे लगेंगे आपके पास सुख का साधन है उस सुख के साधन को ले जाना है इसके पास से तो उसके लिए दुख भी आपको सुख के साधन जुटाने पर भी दुख भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा अच्छा ठीक है आपने कुछ सुख के साधन जुटा लिए लेकिन उस सुख के साधन जुटाने से नहीं होगा उस साधन के द्वारा सुख का भोग करना है और सुख के भोग के लिए भोग का जो साधन आपका शरीर है वह भी ठीक होना चाहिए यदि बीमार पड़ गए डॉक्टर ने कहा कि डायबिटीज हो गई या मिठाई नहीं खा सकते तब तो आप मिठाई जुटाए मिठाई बहुत सारी मिठाई अच्छी अच्छी मिठाई सामने है तो फिर भी उसका आनंद नहीं ले सकते तो सुख के साधन केवल मिलने से ही नहीं होता है उसके उपभोग के लिए आप उपयुक्त हैं कि नहीं वो भी देखना है और आप देखेंगे अधिकांश क्षेत्रों में हमारे बूढ़े हो गए और कुछ नहीं कर सकते हैं बूढ़े नहीं भी हुई बीमारी हो गई नाना कारण है बहुत लोग बहुत व्यस्त हैं समय ही नहीं है सुख सुख भोग करें तो सुख का साधन दुर्लभ है और यदि मिल भी गया उसका भोग करना भी आसान नहीं है बहुत सारी बाधाएं हैं बहुत सारे प्रतिबंधक हैं तो इतना सारा लिमिटेशन के अंतर्गत तो हम लोग सुख को खोज रहे हैं तो कितना परसेंटेज मिल रहा है आप लोगों को आप लोग बता सकते हैं तो सुख के पीछे दौड़ने से भी हम लोग उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तब लोग सोचता है कि अच्छा ठीक है इस संसार में इस पृथ्वी लोग में सुख तो मिलता नहीं है और मिलने से बहुत कठिनाई से मिलता है हमारे शरीर भी ठीक नहीं रहता है सब समय शरीर भी अनफिट है तो चलो एक स्था ऐसा स्थान में जाए जहाँ सुख के साधन भी उपलब्ध हो जाए मेरा शरीर भोग का जो साधन भी है भी ठीक रहे तो तो बहुत सुख बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त करेंगे कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा कोई बाधा नहीं रहेगी कोई ऑब्टल नहीं रहेगा तो ऐसा स्थान खोजने लगे और खोजते खोजते स्थान स्वर्ग में मिला पित्री लोक में मिला कि स्वर्ग में जाने से वहाँ शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता शरीर में कोई रोग नहीं होता सदा आप यूथ में रहेंगे युवा अवस्था स्वर्ग की बात जो बताई गई है उसमें लोग युवा अवस्था युवा शरीर प्राप्त होता है वह शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है कोई बीमारी भी नहीं होती है भूख प्यास भी नहीं लगती है तो वहाँ पर दुख का अभाव है सुख ही सुख है और सुख के सारे साधन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा अभी दौड़ धूप करते हैं ट्राम में बस में दौड़ करके मेट्रो में जाते हैं वहां दौड़ना भी नहीं है आप संकल्प करें रथ आ जाएगा संकल्प करें जो भोग की सामग्री है केवल संकल्प करने से सब उपस्थित हो जाएगा कल्प तो है स्वर्ग ही है तो संकल्प मात्र से सारे भोग के साधन उपलब्ध हो जाएंगे और आपका शरीर एकदम फिट है उपयुक्त है सुख भोगने के लिए तो बोलते हैं चलो स्वर्ग जाना है वहां सुख प्राप्त करेंगे तो उसके लिए भी स्वर्ग वैसे जाने के लिए टिकट नहीं मिलता है उसके लिए भी यहां बहुत सारे पुण्य करने पड़ेंगे यज्ञ का विधान है देवताओं को प्रसन्न करना होगा देवताओं की उपासना करनी होगी कर्म करने होंगे और जब पुण्य का संचय होगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो उपासना यज्ञ आदि के द्वारा स्वर्ग जात स्वर्ग का भी कैटेगरी है आपका का पुण्य जैसा रहेगा उसका हायर लेवल और लोअर लेवल है उसकी भी आयु सीमित है पितृलोक में जाएंगे तो उतना सुख नहीं मिलेगा लोअर लेवल में है देवलोक में जाएंगे तो हायर लेवल है वहाँ अधिक दिनों तक रह सकेंगे अधिक आयु भी है तो वहाँ सुख की मात्रा पृथ्वी लोक में प्राप्त सुख की अपेक्षा अधिक है लेकिन वह भी टाइम बॉन्ड है लिमिटेड है अनलिमिटेड नहीं वहाँ भी आयु निर्धारित है आप स्वर्ग में जाएंगे शरीर प्राप्त होगा लेकिन उस शरीर की भी आयु है आयु बुढ़ापा नहीं है ठीक है लेकिन आयु है जैसे ही आयु समाप्त होगी आपको वहां से पकड़ करके फिर नीचे फेंक दिया जाएगा इस पृथ्वी लोग में आकर के गिर पड़ेंगे फिर जैसा का तैसा बहुत मेहनत से वहां गए ऊपर लेकिन उतरने के समय किसी गाड़ी से नहीं भेजा जाएगा वहां से फेंक दिया जाएगा क्षीण पुण्य मर्त लोकं बिशंति पुण्य खत्म हो गया आपकी आयु समाप्त हो गई स्वर्ग लोक में मर्त लोक अंग विशंति पृथ्वी लोग मर्त लोग में आप पुनरागमन करेंगे तो यहाँ जब आए तो वही का पुनर्मुसीगो भाव बोलते फिर वही दुखी दुख फिर उतना परिश्रम कीजिए किसी तरह जाएंगे तो यह चक्र चलता रहता है स्वर्ग तो बहुत भाग्यवान लोग हैं जाते हैं बाकी 99 से ज्यादा परसेंट तो इसी लोक में घूमते रहते हैं चौरासी लाख योनियों में और दुख ही दुःख भोगते रहते हैं जो हो लेकिन स्वर्ग जाने से भी निस्तार नहीं है आपको मुक्ति नहीं है कुछ दिने को ले गए लेकिन फिर आपको यहाँ लौट करके आना पड़ता है तो कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष हैं इ सारी बातों को सोचते हैं देखते हैं कले अरे ऐसा कितने दिनों तक चलेगा यह तो अनित्य है कोई भी सुख हो चाहे पृथ्वी का हो स्वर्ग का भी हो सब अनित्य है दो दिन के लिए है मुझे तो नित्य सुख चाहिए जिसका कभी नाश नहीं हो जिसकी कोई सीमा नहीं हो सीमा अवधि नहीं हो जिसका कोई अंत नहीं हो तो ऐसा सुख मुझे चाहिए तो वह सुख कहाँ मिलेगा वह सुख कहीं नहीं मिले, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढोड़े बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है, जो सुख के जो खान है जो राम है आत्मा राम वो हमारे अंदर बैठे हैं उसको खोजना है उसी को पकड़ना है उसको यदि पकड़ लेंगे तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी इसीलिए मुक्ति की आवश्यकता है मुक्ति का मतलब इस अज्ञान से मुक्ति तो यहां बोलते हैं शीन पुण्य तो मैं बताया कि पुण्य खत्म होने से वहां से नीचे आ जाते हैं इसलिए विवेकी पुरुष जो है कहते हैं तद यथे कर्मचितो लोग एवम एवं अमूत्र पुण्य चितोलोकते जैसे संसार में कर्म के द्वारा हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं कुछ समय के लिए फिर खत्म हो जाता है धन संपत्ति का उपार्जन करते हैं सुखी सामग्री का उपार्जन करते हैं कोई दिन रात खत्म रसगुल्ला लाए ये घाड़ी और दो दिन में खत्म हो जाता है तो इस लोक में जैसे सुख के जो साधन सब खत्म हो जाते हैं उसी तरह स्वर्ग में जाने पर भी वह एक दिन खत्म हो जाता है तो अमूत्र मीन्स स्वर्गे स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त जो है वहाँ सुख है उसका भी अंत हो जाता है तो इसीलिए इसके पीछे नहीं दौड़ना है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते स्वर्ग लोक विशालम शिण पुण्य मृतलोक विशंति वहाँ पुण्य का भोग करके फिर यहाँ लौट आते हैं तो इन सारी बातों को सोच करके समझ करके जो बुद्धिमान लोग हैं विवेकी लोग हैं परिक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य अकृत कृत्यना तब तो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है निर्वेदम वैराग्यम वैराग्य की उत्पत्ति अनाशक्ति डिटैचमेंट अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए देख लिया समझ लिया अब इस सब के फंदे में मैं नहीं पड़ने वाला हूँ यह विवेक उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं निर्वेदम वैराग्य उत्पन्न होता है इस सब से तब क्या चाहिए मुझे आत्मानंद चाहिए यह लिमिटेड सुख सब कुछ नहीं चाहिए इतना झंझट में मैं नहीं जाऊंगा तब क्या करते हैं तद विज्ञानार्थम गुरु समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तब ऐसा व्यक्ति गुरु के समीप जाता है मुक्ति के लिए और मुक्ति का साधन जो ज्ञान है उसके प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाता है कैसा गुरु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो खुद शास्त्र के अर्थ को जानते हों श्रोत्रिय हों और ब्रह्मनिष्ठ हों ब्रह्म में अवस्थित हों आत्मा की उपलब्धि जिन्हें हो गई हो ऐसे गुरु के पास जाकर के और मुक्ति के, के लिए प्रार्थना करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोग कठोपनिषद का पाठ करेंगे व्याख्या करेंगे लेकिन उद्देश्य क्या है आशा है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा किस उद्देश्य के लिए उपनिषद का पठन पाठन जरूरी है उस वही उद्देश्य को लेकर के इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी तन्वयता के साथ एकाग्रता के साथ मन लगा करके औपनिषद ग्रंथ का पाठ करेंगे यह उपनिषद ग्रंथ है कठोपनिषद जैसा कि मैंने कहा कठोपनिषद ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी को अति प्रिय था साथ तो कठोपनिषद ग्रंथ का पाठ करेंगे यह उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत है यजुर्वेद है दो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद तो उपनिषद कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कठ शाखा है उसके अंतर्गत है इसीलिए कठोपनिषद कहा गया है बड़ा सुंदर उपनिषद इसमें नचिकेता और यमराज के संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान का वर्णन है आत्मज्ञान के साधनों का वर्णन है बहुत ही सुंदर उपनिषद है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कथा संक्षेप में मैं बताता हूँ नचिकेता के पिता थे उद्दालक उद्दालक ने यज्ञ का अनुष्ठान किया पुण्य संचय चाहिए स्वर्ग में जाना है सुख की प्राप्ति करनी है या मुक्ति के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं सुख के लिए स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए तो सर्वमेघ यज्ञ है विश्वजीत यज्ञ भी उसको कहते हैं कर रहे हैं उस यज्ञ में सब कुछ का दान देना है सब कुछ जो कुछ भी है धन संपत्ति वह दान में दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को देना है तो उद्दालक ऋषि वाजश्रवा ऋषि के पुत्र थे वाजसव नाम था इसलिए वाजश्रवा ऋषि के पुत्र होने का उनका दूसरा नाम वाजश्रवस था तो वाजसवा का अर्थ होता है अन्न दान करने वाला उनके पिता महादानी थे तो दानी पिता के पुत्र वाजश्रवस उक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ में सर्वस्व का दान देना है और है क्या यज्ञ में आप जो कुछ भी दान देंगे उत्तम वस्तुएं दान देनी है तभी आपको यज्ञ का फल मिलेगा यदि उत्तम वस्तुएं आप नहीं दिए तो विपरीत फल मिलेगा लेकिन राजस््रवश ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो दान देने का जब समय आया तो जितनी बूढ़ी बूढ़ी गायें थी सब गायों को दान में दे रहे थे जो किसी काम की नहीं निकम्मा दान में देने लगे ठीक है ब्राह्मण लोग तो थोड़ा लोभी होते हैं जो जो मिल रहा है चलो फ्री में मिल रहा है सब लेकर के चलने लगे लेकिन नचिकेता था बालक लेकिन विवेक था उसके पास श्रद्धा थी स्वामी विवेकानंद जी कठोपनिषद को इतना अधिक पसंद करते हैं कि नचिकेता के श्रद्धा के कारण नचिकेता के पास श्रद्धा थी विवेक तो था जिसके पास विवेक है उसके पास श्रद्धा जरूर रहती है और जो अविवेकी व्यक्ति होता है उसके पास श्रद्धा नहीं रहती है हाँ ठीक है अंधश्रद्धा तो हो सकती है लेकिन विवेक चाहिए तो पक्की श्रद्धा रहे तो नचिकेता के पास श्रद्धा थी श्रद्धा क्या है आप लोग ये तो भूलेंगे अच्छा श्रद्धा क्या है श्रद्धा है गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा गुरु के गुरुजनों के वाक्य पर विश्वास आस्तिक बुद्धि हो तो श्रद्धा है जो गुरु की बात बड़ों की बात नहीं मानता है उसके अंदर श्रद्धा नहीं है और वेदांत मीन्स शास्त्र जो शास्त्र के वाक्य को सत्य मान करके श्रद्धा करता है वही श्रद्धा बोलते हैं बहुत लोग होते हैं शास्त्र में क्या आलतू तो फालतू तो लिखा है कुछ नहीं है सत्य नहीं है झूठा है ऐसा तो इसका मतलब उसके पास श्रद्धा नहीं है तो गुरु के वचनों पर गुरु माने गुरुजन बड़े कोई भी जो मंत्र मंत्रदाता गुरु भी हो सकते हैं और भी कोई गुरुजन हो सकते हैं तो गुरु वेदांत तो वाक्य सुविश्वास श्रद्धा शास्त्र के वाक्य पर शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है यह सत्य बुद्धि होनी चाहिए गुरु जो कुछ भी बोल रहे हैं वह सत्य है कल्याणकारक है यह बुद्धि होनी चाहिए यह बुद्धि यदि हमारे अंदर है तो हमारे अंदर श्रद्धा है केवल प्रणाम करने से श्रद्धा नहीं होती है यह बुद्धि होनी चाहिए तो गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा और अभी स्वामी विवेकानंद जी ने एक और जोड़ दिया आत्मश्रद्धा अपने ऊपर भी विश्वास तो अपने ऊपर भी विश्वास की जरूरी है ठाकुर बोलते हैं ना गुरु कृष्ण की दया हो गई लेकिन अपनी दया नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ गुरु से मंत्र ले लेते हैं दीक्षा ले लेते हैं कुछ कर, करते नहीं हैं कुछ तो क्या फल मिलेगा तो अपनी कृपा की भी आवश्यकता है तो आत्मश्रद्धा माने अपने ऊपर विश्वास की भी आवश्यकता है हाँ मैं करूँगा कर सकता हूँ तो यह है आत्मश्रद्धा अपने ऊपर विश्वास तो तीन हुआ गुरु वेदांत तो वाक्य सुविश्वास और फिर आत्मविश्वास यह है श्रद्धा नचिकेता के अंतर्गत यह श्रद्धा थी शास्त्र के ऊपर विश्वास था कि यज्ञ में अच्छी वस्तुओं का दान देना चाहिए तभी यज्ञ का फल मिलता है यदि अच्छी वस्तुओं के बदले यदि खराब वस्तुओं का दान देंगे तो उसका विपरीत फल मिलेगा हमारे पिता का अकल्याण होगा यह बात उसके मन में आ गई पिताजी तो बुरी गायें दे दे रहे दान में तो पिता का अकल्याण होगा क्योंकि शास्त्र की शास्त्र में लिखा है ऐसा तो शास्त्र पर है इसीलिए ये विचार उनके मन में आ रहे हैं तो नचिकेता जाकर के अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी ऐसा नहीं कहते है, आप बुरी गायों को दान में क्यों दे रहे हैं तो पिता इंसल्ट हो जाएगा पिताजी का ऐसी बात नहीं बोलते लेकिन बुद्धिमान था वो जाकर के बोलता है अच्छा पिताजी मुझे किसको दान देंगे नचिकेता को ऐसा लगा पिता को पुत्र के प्रति मोह होता है तो नचिकेता को ऐसा लगा पिताजी सब अच्छी अच्छी गायों को मेरे लिए बचा के रख रहे हैं पुत्र के लिए पिता संपत्ति किसको ले रखेंगे पुत्र के लिए रखेंगे तो शायद मेरे लिए सब अच्छी अच्छी गाय बचा के रखे हैं नचिकेता के लिए है लेकिन यज्ञ में तो प्रिय वस्तु दान देना चाहिए पिताजी का सबसे प्रिय मैं हूं इसलिए मुझे दान में देने से उसका फल मिलेगा उनको और साथ साथ मुझे दान में दे देंगे तो मेरे कारण अच्छी अच्छी गाय को रख रहे हैं उसको भी दान में देंगे तब सोचेंगे इसको रख के फायदा क्या अभी नचिकेता के लिए रख रहा था तो वही नहीं आए तो गाय को भी दे दो तो उनका यज्ञ सफल हो जाएगा तो बोलते हैं कि किसको दान में मुझे किसको दान स्वरूप देंगे पिताजी तो पहले कुछ ध्यान नहीं दिए बालक है ऐसे ही बोल रहा लेकिन बार बार जब नचिकेता कहने लगा तब तो क्रोध में आकर के वैसे नहीं क्रोध में आकर के उदालक ऋषि कहते हैं जाओ जम को दान में दे दिया यम को मृत्यु को मृत्यु माने मृत्यु के राज यमराज दान में दे दिया और दान में दे दिया तो ठीक है पिताजी ने क्रोध में कहा हो जैसे कहा पिता जब वचन दे दिया पिता के वचन मिथ्या नहीं होनी चाहिए पिता के वचन का पालन मैं करूंगा और यमराज के यहाँ जाना है डरता नहीं है नचिकेता और क्यों आत्मश्रद्धा है विश्वास है अपने ऊपर डरता नहीं है यमराज के पास पहुंच जाता है पिताजी तो रोकते हैं मत जाओ वैसे मैं कह दिया क्रोध में बोले नहीं जब कह दिया वचन निकल गया तो उसका पालन होना चाहिए दशरथ जी तो कितने तरह राम को रोकने के लिए कोशिश किए बंद मत जाओ लेकिन राम ने कहा नहीं आपने जब वचन दे दिया माता के कई को तो जाना ही पड़ेगा चूँकि आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो पुत्र का कर्तव्य है पिता के वचन को मिथ्या नहीं होने देना कभी तो नचिकेता यमराज के पास जाते हैं तीन दिन हो तो खड़े रहते हैं बिना खाए पिए भूखे प्यासे यमराज कहीं गए थे कार्य बस बहुत उनका कार्य रहता है हम लोग एक इतना छोटा संसार है कितना इतना कार्य छुट्टी नहीं होती है आश्रम में मार कितने व्यस्त रहते हैं लेकिन यमराज को पूरा विश्व का संचालन करना देखना है दिन के बाद आए देखे के ब्राह्मण बालक खड़ा है बिना खाए पिए बहुत अपराध हो गया किसी गृहस्थ के घर पर कोई अतिथि बिना खाए पिए यदि रहे तो गृहस्थ का कल्याण होता है जमराज को अकल्या पूछगा जी तो अकल्याण हो गया जमराज थे इतने बड़े फिर भी उनको डर हो गया कि अरे ब्राह्मण बालक तीन दिन तक तो खाया पिया नहीं तो मेरा कल्याण कैसे होगा प्रैश्चित करना है तो प्रश्चित के रूप में उन्होंने कहा तीन भर मांग लो नचिकेता तीन भर मांगते हैं पहला बर है मेरे पिता प्रसन्न हो जाए मुझ पर उनका क्रोध शांत हो जाए मैं यहाँ जमलोक से लौट कर जाऊँ तो मुझे पहचान ले ऐसा नहीं सोचे कि तो मर गया भूत बन करके आया मेरे पास ऐसा नहीं हो पहचान ले मुझ पर प्रसन्न हो जाए इसलिए पिता की प्रसन्नता देखिए कितना पितृभक्त है पिता ने जम भेज दिया लेकिन पिता के प्रति मन में कोई दुर्भाव नहीं आया पिता की प्रसन्नता पहला वर्ग पिता की प्रसन्नता के रूप में मांगते हैं कि पिता प्रसन्न हो जाए और शांत हो जाए दूसरा वर्ग मांगते हैं अग्निविद्या अग्निविद्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है दूसरे वर्ग के रूप में अग्निविद्या मांगते हैं लेकिन यह खुद के लिए नहीं मांगते हैं नैस के अंदर बहुत वैराग्य था बाद में हम लोग देखेंगे प्रखर वैराग्य वैराग्य अति श्रेष्ठ। लेकिन यह विद्या अग्नि विद्या मांगते हैं दूसरे लोगों के लिए जो लोग संसारिक सुख से संतुष्ट नहीं है स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उनको उपाय बताना है उनके लिए साधन बताना है जो लोग स्वर्ग के जाने के इच्छुक हैं उनके लिए कुछ साधन चाहिए इसीलिए दूसरे वर के रूप पहले वर के रूप में पिता की मंगल कामना दूसरे वर के रूप में सर्व साधारण की मंगल कामना सर्व हितैषी हो गए जो लोग स्वर्ग जाना चाहते संसार में सुखी नहीं है दुखी है स्वर्ग में जाकर के सुखी होना चाहते उनके लिए अग्नि विद्या मांगते हैं और तीसरे वर तीसरा जो वर्ग मांगते हैं वह खुद के लिए मांगते हैं आत्मज्ञान देखिए तीन कटोकियां आत्मज्ञान खुद के लिए मांगते हैं लेकिन उसमें भी है क्या खुद को उपलक्ष बना करके जो लोग मुमुक्षु हैं आत्मज्ञान चाहते हैं मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी मांगते एक ही साथ हो गया उनको भी चाहिए और फिर दूसरे जो भी लोग मुमुक्षु हैं जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी तो तीन वर्ग में सब कुछ आ गया स्वर्ग की भी प्राप्ति और मुक्ति की भी प्राप्ति अब भी होगा उत्कर्ष सांसारिक सुख क्या उत्कर्ष यदि प्राप्त करना चाहते हैं सुख हाईएस्ट संसार में तो स्वर्ग सुख है तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी साधन मांग लिए और मुक्ति चाहते हैं ब्रह्मानंद चाहते हैं तो उसका भी साधन आत्मज्ञान है उसको मांग लिए तो तीन वर्ग के रूप में तीनों साधन मांग लेते हैं नचिकेता यह है संक्षेप में जिस कथा को बेस करके यह उपनिषद पूरा यमराज और नचिकेता का संवाद चलेगा वह संक्षेप में यह कथा है और ये इसका इसकी विशेषता कौोपनिषद की विशेषता क्या है हम लोग देखेंगे इसमें साधक के अंतर के सत्य के प्रति कैसी तत्परता होनी चाहिए उसके अंदर कैसा वैराग्य होना चाहिए सत्य का क्या स्वरूप है सत्य के क्या साधन हैं ये सारी बातें अत्यंत सरल और कवित्वमय भाषा में वर्णन किया गया है मैं पढ़ूंगा बाद में जो मंत्र है जो श्लोक है कठोपनिषद के उसका एक एक जो मूल मूल तीन दिन में संभव नहीं है अभी पाँच छ महीने तक क्लास लेने से हो सकता है विस्तार से उसको कर सकते थे लेकिन तीन दिन का समय है इसलिए बहुत ही संक्षेप में मूल मूल बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा तो यह उपनिषद बहुत ही उत्कृष्ट अति उत्तम है बहुत बड़ा भी नहीं है छंदों का उपनिषद बृहद अरण्य उपनिषद बड़ी बड़ी उपनिषदें हैं समय भी अधिक लेकिन उपनिषद छोटी होने पर भी इसका जो विषय है और वर्णन शैली है वह बहुत ही उत्तम है तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं सात बज गया और कल से हम लोग कठोपनिष कल फिर करेंगे कल फिर कर कल से कठोपनिषद ग्रंथ का मंत्र एक एक मंत्र लेंगे और उसके बारे में हम, हम लोग चर्चा करेंगे ओम शांति शांति शांति हरि ओम तत्स श्री राम कृष्णापण